नोशो टॉक मैं मृत्यु सिखाता हूं नंबर सेवन मेरे प्रिय आत्मी एक मित्र ने पूछा है मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है ऐसा मैंने कभी कहा है और फिर ये भी कभी कहा है कि मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं इन दोनों में वे पूछते हैं कौन सी बात सच है इन दोनों में दोनों ही बात सच है जब मैंने ये कहा कि मृत्यु से बड़ा कोई शक्ति नहीं तो मैं इस बात की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ इस जीवन में जिसे हम जीवन कहते हैं जिसे हम जीवन समझते हैं और इस व्यक्तित्व में जिसे मैं मैं कहता हूँ इस व्यक्तित्व में और इस जीवन में मरने की घटना बहुत बड़ा सत्य है ये व्यक्तित्व भी मरेगा ये जीवन जिसे हम जीवन कहते हैं ये जीवन भी मरेगा मृत्यु होगी आप तो मरेंगे ही मैं तो मरूंगा ही और जिसे मैं जीवन कह रहा हूं, वो भी मिटेगा नष्ट होगा धूल में गिरेगा तो जब मैं ये कहता हूं कि मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं तो मैं इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि मैं आप हम सब मरेंगे और जब मैं ये कहता हूँ कि मृत्यु बिल्कुल ही असत्य है तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं के भीतर कोई और भी है जो नहीं मरेगा आपके भीतर कोई और भी है जो नहीं मरेगा और जिसे आप जीवन समझ रहे हैं उससे भिन्न कोई जीवन भी है जिसमें कोई मृत्यु नहीं ये दोनों ही बातें सच एक ही साथ सच और इनमें से अगर एक को सच माना तो पूरा सत्य का बोध ना हो पाएगा समझें अगर कोई कहे कि छाया एक सत्य है अगर कोई कहे अंधकार एक सत्य है तो झूठ नहीं कहता अंधकार है छाया है फिर कोई कहे अंधकार है ही नहीं तब भी गलत नहीं कहता तो वो ये कह रहा है कि अंधकार का कोई पॉजिटिव एग्जिस्टेंस कोई विधायक अस्तित्व नहीं अगर मैं आपसे कहूं कि दो पोट्री अंधकार बाहर से ले आए तो आप ला ना सकेंगे और अगर आपसे कहें कि कमरे में अंधेरा भरा है इसे निकाल के बाहर फेंक दें तो आप फेंक ना सकेंगे और फिर मैं अगर आपसे पूछूँ अगर अंधकार है तो कृपा करके इसे बाहर ले जाइए तो आप कहेंगे अंधकार को बाहर नहीं ले जाया जा सकता क्यों क्योंकि अंधकार विधायक नहीं है निगेटिव है अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति का नाम है अंधकार है दिखाई पड़ रहा है और फिर भी अंधकार सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है एब्सेंस है इसलिए अंधकार को अगर कोई कहे कि बिल्कुल नहीं है तो भी ठीक कहता है प्रकाश है और प्रकाश का न होना है अंधकार जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए हम प्रकाश के साथ कुछ भी कर सकते हैं अंधकार के साथ कुछ भी नहीं कर सकते अगर अंधकार को हटाना हो तो प्रकाश को जलाना पड़े और अगर अंधकार को लाना हो तो प्रकाश को बुझाना पड़े अंधकार के साथ सीधा कुछ भी नहीं किया जा सकता है दौड़ते हैं रास्ते पर पीछे छाया बनती है। छाया है कौन कहेगा नहीं है दिखाई पड़ती है है पीछे दौड़ती है भाव है और फिर भी कहा जा सकता है छाया नहीं है क्योंकि छाया का कोई अस्तित्व नहीं है छाया का मतलब केवल इतना है कि हम प्रकाश को रोक लेते हैं तो जितना प्रकाश हम रोक लेते हैं उतने प्रकाश का पीछे अभाव हो जाता है इसलिए सूरज जब सिर पे आ जाता है तो छाया बननी बंद हो जाती है। क्योंकि प्रकाश रुकता नहीं अगर हम एक कांच का आदमी बनाएं तो उसकी छाया न बनेगी क्योंकि उसके प्रकाश आर पार निकल जाएगा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तो छाया दिखाई पड़ती है छाया केवल प्रकाश का अभाव है अनुपस्थिति तो कोई अगर कहे कि छाया है तो गलत नहीं कहता लेकिन आधा है ये सत्य साथ में उसे यह भी कहना चाहिए छाया है भी नहीं तब सत्य पूरा हो जाता है इसका मतलब हुआ कि छाया कुछ ऐसी है कि नहीं भी है इसका मतलब यह हुआ लेकिन हम जिस तरह सोचते हैं वहां हम चीजों को बिल्कुल दो हिस्सों में तोड़ के देखते एक एक एक एक बार ऐसा हुआ, एक अदालत में मुकदमा चला। आदमी ने किसी की हत्या कर दी आंखों देखे गवाहों ने अदालत में गवाही दी एक गवाह ने कहा कि यह हत्या खुले आकाश के नीचे हुई और जिस समय हत्या हुई उस समय आकाश में तारे तारे थे मैंने भी भी देखे देखे और हत्या हत्या होती भी देखी उसके ठीक दूसरे आंख गवाह ने कहा कि घर के भीतर हुई है दरवाजे के पास दीवार दीवार पर खून के छींटों के दाग भी हैं और मैं दीवार से सटकर खड़ा था मेरे ऊपर तक खून के दाग आए यह हत्या घर के भीतर हुई उसने आया ने कहा बड़ी मुश्किल है तुम दोनों कैसे सच हो सकोगे तुम में से दो में से कोई एक जरूरी झूठ बोल रहा है। वो जो हत्यारा था वो हंसने लगा न्यायाधीश ने पूछा तुम क्यों हंसते हो उसने कहा कि मैं आपको कह देता हूं ये दोनों ही ठीक कहते हैं मकान अद बना था अभी छप्पर न पड़ा था ऊपर तारे दिखाई पड़ रहे थे खोले आकाश के नीचे ही हत्या और दीवाल के पास हुई है दरवाजे के पास और दीवाल पर खून के डब्बे भी पड़े हैं मकान उठ गया था दीवारें उठ चुकी थी फिर छप्पर पड़ने को रह गया था ये दोनों ही ठीक कहते हैं जिंदगी इतनी जटिल है कि वहां जो बातें हमें विरोधी दिखाई पड़ती हैं, वे भी ठीक हो जाती जिंदगी बहुत जटिल जिंदगी वैसी नहीं है जैसा हम सोचते जिंदगी में बहुत विरोध समाहित जिंदगी बहुत बड़ी है तो मृत्यु एक अर्थ में सबसे बड़ा सत्य है क्योंकि जैसा हम जी रहे हैं वो मरेगा जो हम हैं वो भी मरेगा जो हमने ढांचा बनाया है वो भी मरेगा जिसे हमने सब कुछ समझ रखा है वो सब मरेगा पत्नी मरेगी पति मरेगा बेटा मरेगा बाप मरेगा मित्र मरेगा सब मरेंगे और फिर भी मृत्यु एक असत्य है क्योंकि बेटे के भीतर कोई है जो बेटा नहीं है वो नहीं मरेगा और बाप के भीतर कोई है जो बाप नहीं है वो नहीं मरेगा बाप मर जाएगा और कोई भीतर और भी है बाप के अतिरिक्त बाप से भिन्न संबंध से दूर वो नहीं मरेगा शरीर मरेगा और कोई है शरीर के भीतर जो नहीं मरता ये दोनों बातें एक ही था सत्य है इसलिए तो मृत्यु को समझने में ये दोनों बातें ही एक बार तकनी उचित और मित्र पूछते हैं कि आपकी बातों से तो जिन चीजों को हम मिटा देना चाहते हैं जिन जंजीरों को वहम की सुपरिस्टिशन की अंधविश्वास की जिन जंजीरों को तोड़ देना चाहते हैं वो और मजबूत हो जाती आपकी बात से पुनर्जन्म मालूम होता है प्रेत मालूम होते हैं देव मालूम होते हैं आत्मा का आवागमन मालूम होता है तो फिर जिन अंधविश्वासों को मिटाना है वो तो और मजबूत हो जाएंगे इसमें दो बातें समझनी चाहिए पहली तो ये कि अगर बिना किसी बात की खोजबीन किए ही उसे अंधविश्वास मान लिया है तो ये अंधविश्वास से भी बड़ा अंधविश्वास है ये तो बहुत सुपरस्टिटस माइंड हुआ जिसने बिना खोजबीन किए एक आदमी मानता है कि भूत प्रेत है हम उसे कहते हैं अंधविश्वासी है। और हम मान लेते हैं कि नहीं है और हम बड़े ज्ञानी हो जाते हैं लेकिन पूछना यह है कि अंधविश्वास का मतलब क्या होता है जो कहता है कि भूत प्रेत है अगर उसने बिना खोजे मान लिया हो तो वह अंधविश्वास है और जो कहता है नहीं है उसने भी अगर तो बिना खोजे मान लिया हो तो वो भी अंधविश्वास है। अंधविश्वास का मतलब है जो हम नहीं जानते उसको मान लेना अंधविश्वास का ये मतलब नहीं होता कि जो हमसे विपरीत है वो अंधविश्वासी ईश्वर को मानने वाला भी अंधविश्वासी हो सकता है ईश्वर को ना मानने वाला भी उतना ही अंधविश्वासी उतना ही सुपरिस्टिटस हो सकता है अंधविश्वास की परिभाषा समझ लेनी चाहिए अंधविश्वास का मतलब है बिना जाने अंधे की तरह जिसने मान लिया हो। रूस के लोग अंधविश्वासी नास्तिक हैं। हिंदुस्तान के लोग अंधविश्वासी आस्तिक दोनों अंधविश्वासी हैं। न तो रूस के लोगों ने पता लगा लिया है कि ईश्वर नहीं है और तब माना हो और ना हमने पता लगा लिया है कि है और तब माना हो अंधविश्वास सिर्फ आस्तिक का होता है इस भूल पढ़ना नास्तिक के भी अंधविश्वास होते बड़ा मजा तो यह है कि साइंटिफिक सुपरिस्टिशन जैसी चीज भी होती वैज्ञानिक अंधविश्वास जैसी चीज भी होती जो कि बड़ा उल्टा मालूम पड़ता है कि वैज्ञानिक अंधविश्वास कैसे होगा वैज्ञानिक अंधविश्वास भी होता है अगर आपने इक्वलिड की ज्योमिट्री के बाबत कुछ पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जोमिट्री तो कहता है रेखा उस चीज का नाम है जिसमें लंबाई हो चौड़ाई नहीं इससे अंधविश्वास की क्या बात हो सकती ऐसी कोई रेखा नहीं होती जिसमें चौड़ाई ना हो बच्चे पढ़ते हैं कि बिंदु उसको कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों ना हो और बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी इसको मान के चलता है कि बिंदु उसे कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ना हो जिसमें लंबाई चौड़ाई ना हो वो बिंदु हो सकता है हम सब जानते हैं कि एक से नौ तक की गिनती होती है नौ डिजिट होते हैं नौ अंक होते हैं गणित के कोई पूछे कि ये अंधविश्वास से ज्यादा है नो ही क्यों कोई वैज्ञानिक दुनिया में नहीं बता सकता कि नो ही क्यों सात क्यों नहीं सात से क्या काम में अड़चन आती तीन क्यों नहीं ऐसे गणितज्ञ हुए एक हुआ जिसने तीन से ही काम चला लिया हाँ उसका ऐसा है कि एक दो तीन फिर आता है दस ग्यारह बारह तेरह फिर आता है बीस इक्कीस बाईस तेईस बस ऐसा उसकी संख्या चलती काम चल जाता है कोई सी अड़चन होती वो भी गिनती कर लेगा यहां बैठे लोगों की और वो कहता है कि मेरी गिनती गलत हो तुम्हारी सही कैसे तुम कहते हो हम तीन से ही काम चला लेते हैं वो कहता है नो की जरूरत क्या है नो कौन कहता है आइंस्टीन ने बाद में कहा कि तीन बे फिजूल दो ही से काम चल जाता सिर्फ एक से नहीं चल सकता बहुत मुश्किल होगी दो से भी चल सकता है नाइन डिजिट नौ आंकड़े होने चाहिए गणित में ये एक वैज्ञानिक अंधविश्वास लेकिन गणितज्ञ भी पकड़े हुए बैठा है कि इतने ही हो सकते हैं उस जगह की सास से काम चलेगा तो वो भी मुश्किल में पड़ जाएगा ये भी मान्यता है इसमें कुछ और ज्यादा मतलब नहीं है हजारों चीजें वैज्ञानिक रूप से हम मानते हैं कि ठीक है वो अंधविश्वासी ही होती है तो वैज्ञानिक अंधविश्वास भी होते हैं और इस युग में तो धार्मिक अंधविश्वास क्षीण होते जा रहे हैं वैज्ञानिक अंधविश्वास मजबूत होते चले जा रहे हैं फर्क इतना होता है कि अगर धार्मिक आदमी से पूछोगे भगवान का कैसे पता चला वो कहेगा गीता में लिखा है और अगर उससे पूछो कि तुम ये जो कह रहे हो कि गणित में नौ आंकड़े होते हैं ये तो मैं कैसे पता चला दोनों में एक गीता बता देता है कुरान बता देता है किताब बता देता है फर्क क्या है इसका मतलब यह हुआ कि हमें समझ लेना चाहिए अंधविश्वास सुपरिस्टिशन का मतलब क्या है सुपर का मतलब है कि जिसे हम बिना जाने मान लेते हैं और हम बहुत सी चीजें मान लेते हैं और बहुत सी चीजें बिना जाने इनकार कर देते हैं वे भी अंधविश्वास है अब समझ लें कि गांव में एक आदमी को भूत लग गया हो तो उस गांव के सभी पढ़े लिखे लोग कहेंगे अंधविश्वास सुपरस्टिशन गैर पढ़े लिखे लोग तो अंधविश्वासी हैं इसको मान के चल जाएं इसलिए मान के चल जाएं कि हमने उन पर थोप ही दिया है कि विश्वासी हैं क्योंकि वे बिचारे लिखे सारे गाँव के लोग कहते हैं कि जो प्रेत लगा हुआ है ये बिल्कुल झूठी बात है लेकिन उनको पता नहीं है कि अमरीका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी विश्वविद्यालय में एक विभाग है जो भूत प्रेत का ही अध्ययन करता है और उस विभाग ने भूत प्रेतों के चित्र भी लेके प्रस्तावित कर दिए हमें पता नहीं है कि इस समय दुनिया के कुछ बड़े वैज्ञानिक भूत प्रेत की खोज में इतने तल्लीन हैं और इतने नतीजों पर पहुंचे हैं कि आपको आज नहीं कल पता चलेगा कि पढ़ा लिखा आदमी अंधविश्वासी था और वो जो अंधविश्वासी था वो जानता तो नहीं था लेकिन जो कह रहा था वो ठीक ही कह रहा था अगर आप राइन या ओलिवर लास की किताबें तो आप रह जाएंगे। ओलिवर लास प्राइज विनर वैज्ञानिक था और और जिंदगी भर भूत प्रेतों में रहा। मरते वक्त दस्तावेज कर गया कि विज्ञान के भी सब जो मैंने खोजे गए उतने सत्य नहीं है जितने भूत प्रेत सत्य हमें उनका कुछ पता नहीं क्योंकि हम पढ़ा लिखा अंधविश्वास है वो कभी फिक्र नहीं करता कि क्या हो रहा है दुनिया में कहा क्या खोज हो रही अगर यहां कोई आदमी कहेगा कि मैंने किसी दूसरे आदमी की मन की बात जान ली तो हम कहेंगे अंधविश्वास सोवियत रूस में जहां की वे पक्के वैज्ञानिक अपने को मानते कच्चे भी नहीं वहां एक आदमी है फयादेव और वैज्ञानिक है रूस का बड़ा उसने मास्को में बैठ के एक मील दूर बैठे आदमी के दिमाग में विचार संप्रेषित कर दिया और उसके वैज्ञानिक परीक्षण हो गए और सही पाया गया 1000 मील दूर टिफलिस में एक आदमी के दिमाग में उसने मास्को में बैठ के ख्याल पहुंचा दिए बिना किसी माध्यम के और वो इसलिए खोजबीन में लगे हैं कि आज नहीं कल अंतरिक्ष की यात्रा में इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि अंतरिक्ष की यात्रा में अगर यंत्र बिगड़ गए और यंत्रों का बिगड़ना सदा ही संभावित है तो यान सदा के लिए खो जाएगा फिर वो कभी नहीं लौट सकेगा उस यान के यात्री फिर कभी भी न मिल सकेंगे तो किसी बूलचूप में अगर यंत्र जवाब दे जाएं, तो बिना यंत्रों के भी यान के यात्रियों से संबंध स्थापित किया जा सके इसकी चिंता में वो टेलीपैथी की खोज में रूस में जोर से लगे हुए और इत नतीजों पर पहुंचे है कि हैरान करने वाले हैं। फयादेव ने जो प्रयोग किया मास्को में बैठ के एक मील दूर तिफ्लिस में एक आदमी फयादो के मित्र एक झाड़ी में छिपे बैठे वायरलेस हाथ में लिए हुए पूरे वक्त खबरें हो रही फिर वो मित्र झाड़ी में छिपे हुए फयादेव को कहते हैं कि 10 नंबर की बेंच पर एक बगीचे में ये प्रयोग हो रहा है दस नंबर की बेंच पर एक आदमी आके बैठा है आप कृपा करके तीन मिनट के भीतर उसे सो जाने का संदेश भेजें कि वो सो जाए वो आदमी मजे से गुनगुना रहा है सिगरेट पी रहा है उसके सोने की कोई उम्मीद नहीं फयादेव ने तीन मिनट तक सुझाव भेजे उस आदमी को जैसा मैं आपसे कहता हूं शिथिल हो रहे हैं शिथिल हो रहे हैं फया देव ने मील दूर से भावना की कि सो जाओ सो जाओ विचार में दस नंबर की बेंच की तरफ ध्यान किया और सो जाओ सो जाओ के विचार तीन मिनट ठीक तीन मिनट पर सिगरेट नीचे गिर गई लेकिन संयोग हो सकता है कोई आदमी थका मादा दस नंबर की बेंच पे बैठा हो सो गया हो ये कोई इतने जल्दी मान लेने की बात नहीं है तो मित्रों ने खबर की कि सो तो गया है लेकिन क्या पता संयोग से सो गया हो तो ठीक सात मिनट के भीतर उसे वापिस उठा दो तो फया भेजता है ठीक सात मिनट पर वो आदमी आँख खोल उठ के बैठ जाता है उसको कुछ भी पता नहीं कि क्या हो रहा है वो तो अपरचित आदमी है जो बेंच पे आके बैठ गया है विमित्र उसको घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं आपको कुछ मालूम तो नहीं पड़ा उसने कहा कि मालूम जरूर पड़ा मैं बड़ा हैरान हुआ मैं तो किसी की प्रतीक्षा करने आके बैठा हुआ हूँ अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे सारा शरीर सोया जा रहा है मेरे बस के ही बाहर हो गया मैं सो गया और फिर ऐसा लगा कि जैसे कोई जोर से कह रहा है उठाओ उठाओ ठीक सात मिनट में उठाओ मैं कुछ हैरान हूं कि क्या हुआ है अभी को कुछ भी पता नहीं विचार संप्रेषण बिना किसी माध्यम के वैज्ञानिक सत्य बन गया है लेकिन हमारा पढ़ा लिखा आदमी कहेगा कहां कि अंधविश्वास की आप बात कर सकते यानी ये हो सकता है कि दूसरे गांव में आदमी बीमार हो और इस गांव से उसको ठीक किया जा सके इसमें बहुत कठिनाई नहीं है ये हो सकता है कि किसी दूसरे गांव में सांप ने काटा हो और हजार मील दूर से उसे जाड़ा जा सके इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं लेकिन अंधविश्वास बहुत तरह के और ध्यान रहे कि गैर पढ़े लिखे अंधविश्वास से पढ़ा लिखा अंधविश्वास हमेशा खतरनाक होता है क्योंकि पढ़ा लिखा अंधविश्वास अपने अंधविश्वास को अंधविश्वास नहीं मानता वो कहता है ये तो हमारी बड़ी विचार की बात है अब वो कहते हैं कि हमें को जंजीरें तोड़नी पहले पक्का पता लगा ले कि जंजीरें हैं नहीं तो नाहक तोड़ने में हाथ पैरना तोड़ डालना आदमी की जंजीर हो तो टूट सकती जंजीर ना हो तो और ये भी ध्यान रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसे आप जंजीर समझ कर तोड़ रहे हैं वो आभूषण हो कल फिर बनाना पड़े इस सब की बहुत सोच समझ की जरूरत है मैं अंधविश्वास के एकदम विरोध में हूं सब तरह के अंधविश्वास टूटने चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तोड़ने के लिए अंधविश्वासी हूं कि किसी भी चीज को तोड़ना चाहिए तो फिर बिना फिक्र उसको तोड़ने में लग जाने की जरूरत है कि वो ठीक है या गलत इसकी फिक्र छोड़ो तोड़ो पहले तोड़ना जरूरी है फिर ये तोड़ना भी एक अंधविश्वास हो जाएगा हर युग के अपने अंधविश्वास होते हैं अंधविश्वास का भी फैशन होता है ध्यान रहे अंधविश्वास का फैशन होता है हर युग में अंधविश्वास नए तरह के हो जाते पुराने अंधविश्वास से आदमी छूटता है और नए पकड़ लेता है लेकिन अंधविश्वास से कभी नहीं छूट पाता बदलाह कर लेता है फर्क कर लेता है लेकिन हमें ख्याल में नहीं आता समझ लें कि अगर एक जमाने में अंधविश्वास था कि सिर सिर्फ टीका लगाने वाला आदमी धार्मिक है हालांकि सिर सिर्फ टीका लगाने से धार्मिक होने का क्या संबंध लेकिन अगर ये ख्याल था तो आदमी टीका लगाता था और समझता था कि धार्मिक है और जो नहीं लगाता था, था उसे समझता था कि वो अधार्मिक। ये पुराना अंधविश्वास ये चला गया अब नए तरह के अंधविश्वास उनमें कोई फर्क नहीं अगर एक आदमी टाई बांधता है तो हम समझते हैं कि प्रतिष्ठित आदमी है और नहीं बांधता तो समझते हैं अप्रतिष्ठित वही का वही मामला इसमें कोई फर्क नहीं तिलक की जगह टाई आ गई पर आदमी वही का वही उसमें कोई फर्क नहीं क्या फर्क है टाई तिलक से बेहतर तो नहीं बदतर हो भी सकती है तिलक का कोई अर्थ भी हो सकता था टाई का बिल्कुल ही अर्थ नहीं है इस मुल्क में तो बिल्कुल ही नहीं किसी मुल्क में हो भी सकता है किसी ठंडे मुल्क में टाई का कोई अर्थ हो सकता है कि सब गले को बांध लो निश्चित ही उस मुल्क में जो आदमी अपने गले को नहीं बांध पाता वो गरीब आदमी है निश्चित ही जो आदमी इतनी सुरक्षा नहीं जुटा पाता कि अपने गले को बांध के सर्दी जाने से रोक ले वो आदमी गरीब है जो सुविधा संपन्न है वह अपने गले को बांध के सर्दी से बच जाता है लेकिन गर्म मुल्क में आदमी टाई बांधे बैठा हुआ है तब तो जरा खतरनाक मालूम पड़ता है कि आदमी या तो पागल है सुविधा संपन्न है या पागल है सुविधा संपन्न होने का मतलब तो ये नहीं है कि गर्मी सहो गले में बांध लो फांसी लगा लो वैसे टाई का मतलब फांसी ही होता है टाई का मतलब था गांठ ठंडे मुल्क में तो कुछ मतलब भी हो सकता है गर्म मुल्क में बिल्कुल फांसी लेकिन प्रतिष्ठा का ख्याल वाला आदमी फांसी लगाए हुए खड़ा जिस्ट्रेट है फांसी लगाया खड़ा हुआ वकील है फांसी लगाया हुआ खड़ा है नेता है फांसी लगाए हुआ खड़ा और उससे पूछो तो वो कहेगा ये सब टीका तिलक लगाने वाले सब अंधविश्वासी, उससे पूछो ये टाई तुम कैसे बांधे हुए ये अंधविश्वास नहीं ये तुमने कौन से वैज्ञानिक व्यवस्था से तुमने टाई बांध ली लेकिन टाई इस युग का अंधविश्वास है इसलिए चलेगा टीका पुराने युग का अंधविश्वास इसलिए नहीं चलेगा जैसा मैंने कहा कि ठंडे मुल्क में अर्थ भी हो सकता है टाई का और कुछ लोगों को टीका लगाने का भी अर्थ हो सकता है इसको बिना खोजे अगर हमने एकदम अंधविश्वास कर दिया तो खतरनाक गलती बात अब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि टीका लगाने का क्या मतलब अधिक लोग तो अंधविश्वास की तरह ही लगाते रहे लेकिन जिन्होंने पहली दफे लगाया होगा उसमें कुछ साइंस ही थी कुछ विज्ञान ही था असल में जहां टीका लगाया जाता है वहां आज्ञा चक्र और जो लोग भी थोड़ा ध्यान करते हैं वो स्थल गर्म हो जाता है और उस पर अगर चंदन लगा दिया जाए तो वो ठंडा हो जाता है और चंदन उस पर लगाना बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है लेकिन वो बात गई उसके विज्ञान से कोई मतलब नहीं कोई भी चंदन लगाए हुए चला जा रहा है जिसे आज्ञा चक्र का ना कोई पता है ना जिसने कभी ध्यान किया वो टाई बांधे हुए गर्म मुल्क में टाई वैज्ञानिक हो सकती ठंडे मुल्क में आज्ञा चक्र पर काम करने वाले आदमी को चंदन का टीका भी वैज्ञानिक हो सकता है क्योंकि चंदन उसे ठंडक देता है और जब कोई ध्यान की प्रक्रिया करता है आज्ञा चक्र पर तो वहां उत्तेजना और गर्मी पैदा हो जाए उसको ठंडा करना जरूरी अन्यथा मस्तिष्क को नुकसान पहुंचेगा लेकिन अब अगर हम पक्का कर ले कि नहीं टीका मिटा डालना है तो जो व्यर्थ लगाए हुए उनका तो मिटाएंगे ही हम लेकिन जो बेचारा अपने किसी काम से लगाए हुए उसका भी पहुंच डालेंगे नहीं पहुंचेगा तो कहेंगे अंधविश्वास मैं ये कह रहा हूं कि अंधविश्वास कोई ऐसी सुनिश्चित चीज नहीं है कि आपने पक्का कर लिया कि यह रहा अंधविश्वास असल में एक ही चीज किसी स्थिति में अंधविश्वास हो सकती है और किसी स्थिति में वैज्ञानिक हो सकती है। और एक ही चीज किसी स्थिति में वैज्ञानिक मालूम पड़े ठीक दूसरी स्थिति में अवैज्ञानिक हो सकती अब जैसे कि तिब्बत तिब्बत में वर्ष में एक दिन नहाने का नियम है और बिल्कुल वैज्ञानिक वर्ष में एक दिन नहाना तिब्बत में बिल्कुल वैज्ञानिक है क्योंकि तिब्बत में ना तो धूल होती और ना पसीना होता जिसकी वजह से नहाने की जरूरत पड़ती है पसीना ही नहीं होता धूल भी नहीं होती तो रोज नहाना सिर्फ नुकसान पहुंचाना है शरीर को क्योंकि नहाने से इतनी शरीर की गर्मी निकल जाती है कि तिब्बत जैसे मुल्क में उतनी गर्मी शरीर से खोना महंगा है उसको पूरा कहां से करोगे उतनी गर्मी लाओगे कहां से फिर तिब्बत में उघाड़े रहना बहुत महंगा है अगर एक आदमी उघाड़ा रहे दिन भर तो उसे 40 प्रतिशत ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उतनी गर्मी उसकी उतनी कैलोरी गर्मी शरीर से निकल जाती तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कोई आदमी उघाड़ा रहे तो त्यागी मालूम पड़ता है महावीर समझदार आदमी है उघाड़े रहते क्योंकि हिंदुस्तान जैसे गर्म देश में जितनी गर्मी शरीर से बाहर निकल जाए उतना शीतल हो जाता है भीतर लेकिन अगर कोई महावीर का अनुयायी जाकर तिब्बत में नंगा खड़ा हो जाए तो निपट पागलखाने में भर्ती करने के योग है क्योंकि वहां वो बात बिल्कुल अवैज्ञानिक हो गई मूर्खतापूर्ण हो गई लेकिन ऐसे ही होता है तिब्बती लामा हिंदुस्तान आता है तो यहां भी नहीं नहाता मैं तिब्बती लामाओं के पास बुद्ध गया में ठहरा था तो इतनी बदबू देते हैं कि बड़ी घबराने वाली मैंने उनसे पूछा करता तो ये, ये हूं कि क्या, क्या विज्ञान तिब्बत में विज्ञान है यहाँ अंधविश्वास है वो यहाँ बदबू छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं यहाँ तो इतना पसीना आ रहा है इतनी धूल आ रही हमें ख्याल ही नहीं होता कि कुछ मुल्क है जहां धूल होती नहीं खुरशियो जब पहली दफे हिंदुस्तान आया और जब आगरा ताजमहल देखने गया तो बीस सड़क पर कार रुकवाली उसने क्योंकि जोर से गुब्बारा उड़ रहा है धूल और वो नीचे उतर कर धूल में खड़ा हो गए और उसने कहा कि धन्य मेरे भाग्य मैंने ऐसा अनुभव कभी भी नहीं किया था अब धूल में हम ऐसा कभी अनुभव ना करेंगे धन्य मेरे भाग्य लेकिन जहां से वो आता है वहाँ बर्फ जमी होती वहाँ धूल नहीं होती तो उसके लिए बड़ा ही अद्भुत अनुभव जैसा हमको बर्फ में हो जाता है जब हम हिमालय पर जाते हैं तो बर्फ़ पे चलने में कैसा अद्भुत आनंद मालूम होता है तो युग है परिस्थिति है प्रयोजन है उन सबकी खोज भी इनके बिना किसी चीज को जंजीर मान के तोड़ने में मत लग जाना और वैज्ञानिक बुद्धि में उसको कहता हूं जो हमेशा हेजिटेट करता है वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेता कि ये गलत ये सही इतने जल्दी निर्णय नहीं लेता वो हमेशा ये कहता है शायद ये सही भी हो सकती मैं और खोजू मैं और खोजू मैं और खोजू, मैं और खोजू। और वो अंतिम क्षण तक भी आखिरी निर्णय नहीं लेता कि फाइनली कह दे अंतिम निर्णय कह दे कि ये गलत इसको तोड़ डालो क्योंकि जीवन इतना रहस्यपूर्ण है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता हम इतना ही कह सकते हैं कि इतना हम अभी तक जानते हैं उसकी वजह से ये हमें अभी गलत मालूम पड़ता है इतना ही वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी यह कहेगा कि जो अब तक जानकारी है उसको देखते हुए ये बात ठीक मालूम नहीं पड़ती लेकिन जानकारी कल बढ़ जाए तो यह ठीक भी हो सकती है जो आज ठीक है वो कल गलत हो सकता है वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी जल्दी से निर्णय नहीं लेता कि यह गलत है और ये सही है वो हमेशा जिज्ञासु विनम्र हम्बल और खोज में संलग्न होता है लेकिन अंधविश्वास पकड़ने में भी एक मजा आता है और अंधविश्वास तोड़ने में भी एक मजा आता है अंधविश्वास पकड़ने में यह मजा आता है कि हम सोचने से बच जाते हैं झंझट से बच जाते हैं जो सब मानते हैं हम भी मान लेते हैं हम पूछना भी नहीं चाहते कि क्या कारण है क्यों है कौन परेशानी में पड़े जहां भीड़ चलते हम भी चलते चले जाते अंधविश्वास सुविधापूर्ण है कन्वीनियंट फिर कुछ लोग अंधविश्वास को तोड़ने में लग जाते हैं वो भी बड़ा सुविधापूर्ण है क्योंकि जो तोड़ता है वो विचारवान मालूम पड़ने लगता है बिना विचारवान हुए विचारवान होना इतना सस्ता मामला नहीं है विचारवान होना बहुत मुश्किल मामला है और विचारवान की बड़ी मौत है मौत इस अर्थ में है कि वो चीजों को इतने गौर से खोजता है कि बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है तय करना मुश्किल हो जाता है उसे कि क्या कहे और जब भी वो कहता है तो उसका कहना हमेशा कंडीशनल उसके कहने में हमेशा एक शर्त होगी वो ये कहेगा कि ऐसी स्थिति में तिब्बत में ऐसा नहाना वैज्ञानिक है ऐसी स्थिति में भारत में न नहाना बिल्कुल अंधविश्वासपूर्ण है वो इस भाषा में बोलेगा लेकिन समाज सुधारक को भाषा की फिक्र नहीं होती उसे तोड़ने की फिक्र होती है कि कुछ चीजें तोड़ डालनी है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ जरूर तोड़ें बहुत चीजें तोड़ डालनी लेकिन पहली चीज जो तोड़ डालनी है वो है अविचार बिना विचारे कुछ करने की वृत्ति पहली चीज है जिसको तोड़ डालना है यानी अगर बिना विचार किए तोड़ डाला तो इस तोड़ने का कोई मूल्य नहीं है विचार करने की प्रवृत्ति पैदा करनी है और बिना विचार किए मान लेने की प्रवृत्ति तोड़ देनी लेकिन इसके बड़े दूसरे संदर्भ होंगे इसका बड़ा और अर्थ होगा तब हम बहुत खोजबीन करेंगे सोचेंगे विचारेंगे हम देखेंगे कि क्या हो सकता है अब पश्चिम में साइकोनालिस जोर से चलती है मनोविश्लेषण चलता है और मजा यह है कि मनोविश्लेषण वही काम कर रहा है जो पुराना ओझा पुराना गांव का जाड़ने वाला कर रहा था अभी समय फ्रांस में कुए का एक पंथ और कुए वही काम करता है जो ताबीज बांधने वाला करता था लेकिन कुएँ वैज्ञानिक सिर्फ शब्दावली उनकी वैज्ञानिक है बाकी वही की वही बात है उसमें कोई फर्क नहीं ये जान के आप हैरान होंगे कि एक गांव का साधु ये साधारण गांव का आदमी जो कुछ भी नहीं जानता भगवान के नाम पे उठा के राख दे देता है और आप कहेंगे निपट विश्वास लेकिन आदमी उससे भी उतने ही ठीक होते हैं उसी मात्रा में जिस मात्रा में एलोपैथी के इलाज से ठीक होते बड़े मजे की बात है अनुपात वही अभी इस पर प्रयोग चलते थे एक बहुत बड़े अस्पताल में लंदन में एक वैज्ञानिक प्रयोग किया गया एक ही बीमारी के 100 मरीजों पर प्रयोग किया गया 50 मरीज एक तरफ 50 मरीज दूसरे तरफ 50 मरीजों को दवाओं के इंजेक्शन दिए गए 50 को निपट पानी के और हैरानी की बात यह है कि ठीक होने वालों का प्रतिशत बराबर रहा उस बीमारी से पानी जिनको इंजेक्शन दिया गया था वो भी उसी मात्रा में ठीक हो गए जिस मात्रा में जिनको दवा दी गई थी तब बड़ा प्रश्न उठ गया कि मामला क्या तो सोचना पड़ेगा ये विचार करना पड़ेगा कि यह हुआ क्या और तब यह समझ में आया कि दवा कम काम करती है दवा दी जा रही है यह बात ज्यादा काम करती है। दवा उतना काम नहीं करती जितना दवा दी जा रही है और दवा भी उतना काम नहीं करती दवा दिया जाना भी उतना काम नहीं, उतना काम नहीं करता कितनी महंगी दी जा रही है और कितना बड़ा डॉक्टर दे रहा है वो काम करता छोटे डॉक्टर से बड़ी मुश्किल उससे इलाज नहीं हो पाता उसका कारण ये नहीं कि वो नहीं जानता उसका कारण बेचारा छोटा डॉक्टर बड़ा डॉक्टर एकदम प्रभावी हो जाता है यानी आप पर असर इसका बहुत कम पड़ता है कि वो जो दे रहा है वो समझ के दे रहा है उसकी वेशभूषा उसका दाब, उसकी फीस उसकी बड़ी कार उसका बामुश्किल से मिलना पंद्रह दिन के बाद का अपॉइंटमेंट भीड़ भाड़ लाइन में खड़े रहना आप इस बीच काफी प्रभावित हो गए होते सच बात यह है कि अच्छा डॉक्टर बनने के लिए अच्छी चिकित्सा का ज्ञान बिल्कुल जरूरी नहीं है अच्छा डॉक्टर बनने के लिए अच्छा एडवर्टाइजिंग का ज्ञान आवश्यक है। कितने ढंग से विज्ञापन किया जा सकता है ये सवाल है वो विज्ञापन ज्यादा फायदा अभी फ्रांस में उन्होंने हिसाब लगाया तो, तो करीब अस्सी हजार डॉक्टर हैं और करीब एक लाख साठ हजार दुग्ने को डॉक्टर जो डॉक्टर है ही नहीं लेकिन जब मरीज दवा करने वाले डॉक्टरों से थक जाता है तो उनसे ठीक हो जाता है जो कुछ जानते ही नहीं लेकिन दवा करने की तरकीब जानते हैं इसीलिए तो सब तरह की पैथी चलती कभी आपने सोचा कभी विज्ञान हो तो सब तरह की पैथी चल सकती नेचुरोपैथी भी काम करती पेट पर पे पट्टी बांधो दो मट्टी की वो भी काम करती पानी का इनामत दे दो वो भी काम करता है झाड़ना ताबीज बांधना भी काम करता है होम्योपैथी भी काम करती जो सिर्फ शक्कर की गोलियां वो भी काम करती सब काम करता है एलोपैथी भी काम करती है और इसलिए बड़ी कठिनाई की बात है कि कि मरीज कैसे ठीक होता है ये मरीज ठीक कैसे होता है तो अब अगर गांव में एक आदमी धूल की पुड़िया बांध के दे देता हो तो इस अंधविश्वास को तोड़ना या नहीं तोड़ना ये विचार करना पड़ेगा इस पे थोड़ी फिक्र करनी पड़ेगी इसको तोड़ देना कि नहीं क्योंकि वो जो आदमी गले में स्थित टांग और कार पर आकर खड़ा हुआ है वो आदमी भी विज्ञान से कम ठीक कर पा रहा है वो भी मैजिकल प्रभाव है उसकी कार का स्थितस्कोप का मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ एक को एक डॉक्टर को जो बिल्कुल भी कि किसी विश्वविद्यालय से उनको कोई डिग्री नहीं लेकिन मैंने कई मरीजों को जिनको मैंने उनके पास भेजा निश्चित ठीक होते पाया जबकि कोई डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर पाया क्योंकि तो वो आदमी बहुत कुशल है वो आदमी को समझने में बहुत कुशल है और वो असली वही है अगर आप उसके अस्पताल में चिकित्सा के लिए जाएंगे तो आपका निदान आपकी डायग्नोसिस इस ढंग से की जाएगी कि पहले तो निदान में ही आप आधे ठीक हो जाएंगे वो स्थितस्कोप से जांच नहीं करता आदमी की छाती की वो डॉक्टर बहुत होशियार है वो स्थितस्कोप से जांच नहीं करता उससे तो कोई भी डॉक्टर करता है उसने स्थितस्कोप की जगह बड़ी टेबल बना रखी बड़ा गंभीर कमरा है उस गंभीर कमरे में टेबल पर लटाता है और स्थितिस्कोप जैसी चीज़ उसने लगा रखी है और उसके ऊपर दो नलियों में बड़ी लंबी नलियों में रंग भरा हुआ पानी लगा रखा है वो जब यहाँ हृदय की छाती धड़कती है तो उन नलियों में पानी छलांग लगाता है और वो मरीज उसको देखता रहता है वो समझता है कि कोई बड़े डॉक्टर के पास आना हुआ ऐसा डॉक्टर अभी तक नहीं देखा स्टेट कोप ही है वो लेकिन वो उसको ऐसे कान में लगा के जांच नहीं करता वो उन नलियों में उसकी पानी को उचकने को देखता है और तब वो मरीज जानता है कि कोई साधारण आदमी नहीं आपको पता है एलोपैथी का डॉक्टर दवाइयों का नाम इस तरह घसीट के लिखता है कि आप पढ़ ना पाए उसका कारण है। अगर आप पढ़ने तो शायद आप सुनिए इसमें तो कुछ भी नहीं है तो दो पैसे के हम भी खरीद लेते हैं इसलिए उसको इस ढंग से लिखना पड़ता है लिखने की तरकीब बतानी पड़ती है कि कोई समझ ना पाए सच तो यह है कि जिस डॉक्टर से लिखवा के लाए हैं अगर दोबारा चिट्ठी उसके पास ले जाए तो ठीक से पढ़ नहीं सकता उसने लिखा क्या और दूसरी मजे की बात यह है कि जितनी भी दवाइयों के नाम है वो लेटिन और ग्रीक में रखने पड़ते हैं उसका कारण यह है कि अगर अगर वो लिख दे साधारण अंग्रेजी में या हिंदी में या गुजराती में तो आप कभी भी दस रुपए का इंजेक्शन पंद्रह रुपए का इंजेक्शन लगवाने को राजी नहीं होंगे। क्योंकि उसमें लिखा हुआ अजवाइन और तो आप कहेंगे अजवाइन इंजेक्शन दस रुपए का आप कह रहे लेकिन लिखा है लेटिन ग्रीक में जिससे आप कुछ भी नहीं समझते कि मामला क्या है वो आपके लिए ये सब मेजिकल तरकीबें हैं ये सब वही बात है जो वो गांव का आदमी राख दे रहा है लेकिन अगर गांव का आदमी राख देते वक्त साधारण आदमी है तो असर नहीं करेगा अगर उसने गैरवे वस्त्र पहने रखे हैं तो ज़्यादा असर करेगा गैरुआ वस्त्र असर ज़्यादा करेगा अगर वो आदमी ईमानदार है सच्चरित्र है उसके बाबत हमें पता है कि सीधा है सादा है सच्चा है तो और असर करेगा अगर हमको ये भी पता चल जाए कि वो आदमी पैसा नहीं लेता है पैसा छूता ही नहीं तो और भी ज़्यादा असर करेगा ये राग असर नहीं कर रही दूसरी चीज़ें असर कर रही हैं और इन असर को मिटाना कि नहीं ये सोचने जैसी बात है क्योंकि इसको एक तरफ से मिटाओ तो दूसरी तरफ से फिर व्यवस्थित करना पड़ता है ये मिटता नहीं तो आदमी को विचारपूर्ण बनाने की जरूरत है ताकि वो अविचार से बीमार ही ना हो वो ऐसी बीमारियां ना बुलाए जो झूठी हैं जब तक झूठी बीमारियां आती रहेंगी तब तक झूठे डॉक्टर को पैदा होना पड़ेगा पुराने को मिटाओगे नए को पैदा होना नए को मिटाओगे और नए को पैदा होना पड़ेगा इतने तरह की चिकित्साएं हैं दुनिया में लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाता कि कौन ठीक है क्योंकि वो सभी ठीक करती और सब दावेदार हैं कि हम ठीक करते और उनके दावे में गलती नहीं वो सब ठीक करती ही हैं ये जितना मनुष्य के मन को समझने की कोशिश की जाती है उतना पता चलता है कि मनुष्य के मन में कहीं रोग है और जब तक मनुष्य के मन में रोग है तब तक उसके आसपास उस रोग को मिटाने के लिए उतने ही झूठे उपाय भी जारी रहेंगे इसलिए मेरा ध्यान उपाय तोड़ने पर कम है मेरा ध्यान आदमी के मन का रोग विलीन हो जाए इस पर ज्यादा अगर आदमी का रोग विलीन हो जाए मन का अगर वहां वो जाग जाए विवेकपूर्ण हो जाए तो जो चारों तरफ उपद्रव घिर जाता है वो घिरेगा नहीं ऐसा नहीं है कि गांव में कोई आदमी राख बांटता है इसलिए आप लेने जाते नहीं ऐसा है कि आप राख लेने को उत्सुक हैं इसलिए किसी आदमी को बांटनी पड़ती सवाल ऐसा नहीं है इसको इस तरफ मत लेना ऐसा नहीं है कि कोई आदमी नेता आपका बन जाता है ना आप बिना नेता के एक क्षण नहीं रह सकते इसलिए किसी को नेता बन जाना पड़ता है और एक नेता को हटाओ तो आप दूसरे को बना लोगे दूसरे को हटाओ तीसरे को बना लोगे असल में जब आप एक को हटाओगे तो पहले पक्का कर लोगे कि दूसरा किसको बनाना और इसलिए दुनिया भर के नेता इस बात को जानते हैं कि विरोधी पार्टियां बना के खड़े रहो जब एक नेता से जनता उप जाए तब वो दूसरे को अपने आप बनाएगी जब उससे उप जाए तो फिर पहले को बनाएगी इसलिए सारी दुनिया में दो पार्टियों की चालबाजी चलती है वो सब चालबाजी वो सब एक जैसे लोग हैं मैंने सुना है कि पिछले चुनाव में मैं रायपुर गया एक मित्र हार गए चुनाव वो पहले एम पी और मेरे एक दूसरे मित्र जीत गए वो बिल्कुल नए नए रायपुर गए थे तो मैंने अपने पुराने मित्र को पूछा कि बड़े आश्चर्य की बात है तुम तो जन्मों से यहां रह रहे हो और तुम पिछले दो तीन बार से एम पी तुम हार क्यों गए और एक बिल्कुल अपरिचित आदमी गांव में आके जीत कैसे गया उन्होंने कहा कि मामला बिल्कुल साफ लोग मुझसे परिचित हो गए उससे परिचित नहीं परिचित हो जाने तो घबराइए मत वो भी हारेगा और तब तक हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तब तक हम फिर अपरचित हो जाएंगे हम फिर हावी हो जाए तो सवाल बहुत गहरे में यह नहीं है कि इस नेता को हटाएं उस नेता को हटाएं इस अंधविश्वास को मिटाओ उस अंधविश्वास को मिटाओ यह सवाल नहीं है बुनियादी आदमी को बदलने का सवाल इसलिए वैज्ञानिक बुद्धि अंधविश्वास पर बहुत फिक्र नहीं करेगी वो तो चलेगा जब तक आदमी अंधापन के लिए राजी अगर कोई आदमी आंख खोलने को राजी नहीं तो अंधापन चलेगा ही और हमें हम से कौन आदमी आंख खोलने को राजी में पूछता हमें से कोई भी आंख खोल के देखने को राजी नहीं क्योंकि आंख खोल के ऐसे सत्य दिखाई पड़ते हैं जो हम देखना नहीं चाहते इसलिए आंख बंद करके जो हम देखना चाहते हैं उसकी कल्पना कर लेते कभी आपने गौर से देखा है आंख खोल के जिंदगी को कि जिंदगी कैसी अपने को कभी आंख खोल के देखा है उसको आप देखने नहीं चाहते क्योंकि तब वहां ऐसा ऐसा दिखाई पड़ेगा जो कि जो कि घबराने वाला है एक आदमी अपने को बिल्कुल पवित्र मानता मानता है, है। महात्मा गौर से देखे तो अपने भीतर बड़े से बड़े पापी को छिपा हुआ पाए उसको देखना नहीं चाहता क्योंकि वो उसको देखकर तो फिर महात्मा रहना मुश्किल हो जाए उसको तो वो उसको देखते ही नहीं वो उसकी तरफ आंख बंद कर लेता है उसकी तरफ आंख बंद करने में वो फिर उन सब लोगों का उपयोग करता है जो उसकी आंख बंद करवा सकते हैं तो जो जो उसको आके कहते हैं कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं वो उन उनको अपने पास इकट्ठा करता चला जाता है शिष्यों को इकट्ठा करता चला जाता है वो वो जो जो उसको अंधा बनाने में सहयोगी हो होते हैं वो उनको इकट्ठा करता चला जाता है। इकट्ठी करने की भी बड़ी अद्भुत तरकीब है और उसका भी धोखा चलता है और धोखा इतना अद्भुत है कि अगर लोगों को इकट्ठा करना हो तो उसमें एक तरकीब यह भी है कि चिल्ला चिल्ला के कहो कि मेरे पास कोई ना है मैं किसी को खट्टा नहीं करना चाहता ये भी एक तरकीब है और लोग इससे बड़े प्रभावित होते हैं वो कहते चलो डंडे मारो गालियां दो तो लोग आएंगे वो कहेंगे महात्मा साधारण नहीं असाधारण क्योंकि साधारण महात्मा होता तो कहता आइए बैठिए वो तो डंडा मारता उसको किसी से मतलब ही नहीं मैंने सुना है कैलिफोर्निया के बीच पर समुद्र तट पर एक आदमी था बहुत दिन से वो आदमी एक खेल बन गया जो भी आदमी समुद्र तक घूमने जाते, जाते हैं तो वहां खबर थी कि वो आदमी है, इतना सीधा है जिसका नहीं। और उसकी परीक्षा का नोट करो दस पैसे का सिक्का करो तो वह खुशी से जल्दी से दस पैसे का सिक्का ले लेता दस का नोट छोड़ देता इतना सरल आदमी एक आदमी पांच छह दफा वहां गया था उस बीच पर और उसने देखा कि उस आदमी के पास दिन भर भीड़ लगी रहती लोग यही खेल करते रहते हैं उससे कहते हैं बाबा क्या चाहिए ये लेते हो गए जल्दी दस का पैसा ले लेता वो कहता है ये, बहुत अच्छा, ये चमकदार तो उसको बड़ा सीधा आदमी मानते हैं। उस आदमी ने कहा 20 साल हो गए इस आदमी को यही काम करते हुए अब तक ये पहचान ना पाया होगा कि दस का नोट खत हो गई इतनी सरलता भी मुश्किल मालूम होती तो उसके पास जब सांझ को कोई ना रहा तो उसके पास गया और उसने पूछा कि आश्चर्य में बीस साल से देख रहा हूँ आपको ये खेल चल रहा है अभी तक दस का नोट नहीं पहचान पाए उसने कहा वो हम पहले दिन से पहचानते लेकिन उसको पहचाना कि खेल बंद और उसको ना पहचानने से हमने कई हजार दस रुपए इकट्ठे कर लिए दस दस पैसे से और एक दिन हमने पहचान लिया कि खेल खत्म वो एक ही रुपया नोट हमारे हाथ में रह जाने वाला फिर नोट हमारे हाथ में नहीं आया इसलिए नोट इकट्ठे करने हो तो धन को लात मारो नोट चले आए तो उसने कहा हम समझ गए हैं वो हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है दिन भर में हम दो चार सौ पांच सौ रुपए तक भीड़ के दिन इकट्ठे कर लेते हैं उसकी कोई चिंता नहीं लेकिन वो चलेगा खेल तो महात्मा भी जानता है तो हम छूते भी नहीं तब महात्मा बड़ा हो जाएगा तब उसका शिष्य पास में से रुपया लेके खीसे में रख ले तो महात्मा जी छूते भी नहीं उनसे तो हमने बात कही वो गलत आदमी आदमी अंधा होने को राजी है तो कोई क्या करेगा कौन बेवकूफ है जो जाके रहे हैं। कि दस पैसा और दस नोट के रहे हैं। वो नहीं है उपद रहो। उपद रहो ये और इनके की से तो कोई दूसरा करेगा ये मूड़ है ये कहीं ना कहीं जाके ये काम करने वाले इनसे कोई पैसा छीने ये इनकी आकांक्षा है ये जारी रहेगी इसमें कोई बचाव नहीं है ये तभी टूट सकती जब मनुष्य की मूर्ता को हम तोड़ना शुरू करें इसलिए अंधविश्वास की जंजीर तोड़ने की उतनी फिक्र मत करना क्योंकि जिस आदमी ने जंजीर बांधी अगर वो वही रहा तो वो नई जंजीर बना लेगा क्योंकि बिना जंजीर के वो रह नहीं सकता है वो जिस प्रकार का आदमी है वो जंजीर निर्माण कर लेगा इसलिए सारे धर्म जंजीरें तोड़ने की कोशिश करते हैं और हर धर्म नई जंजीर बना देता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या फर्क पड़ता है? इतने धर्म दुनिया में आए वो सब सुधारक की तरह आते हैं और वो कहते हैं हम सब अंधविश्वास में टा चाहे मिटाइए संबंध विश्वास मिटाने में सिर्फ इतना होता है कुछ मिटता नहीं हाँ कुछ लोगों जो पुराने अंधविश्वास से उब गए होते हैं वो बदल कर लेते हैं वो नया अंधविश्वास पकड़ लेते हैं वो इसको पकड़ लेते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने बदलाहट कर ली क्योंकि नया अंधविश्वास पकड़ लिया असल में जो आदमी विचारवान है वो पकड़ता ही नहीं है अंधविश्वास क्या वो विश्वास भी नहीं पकड़ता जो आदमी बुद्धिमान है वो पकड़ता ही नहीं वो बुद्धिपूर्वक जीता है वो कुछ भी नहीं पकड़ता है वो जंजीर निर्माण नहीं करता है क्योंकि वो जानता है कि स्वतंत्र रहने का आनंद है जंजीर निर्मित मत करो तो प्रत्येक आदमी के भीतर इतनी चेतना जगाने का सवाल है कि वो स्वतंत्र होने की विचारवान होने की आत्मवान होने की चेतनावान होने की आकांक्षा उसमें पैदा हो जाए अनुयायी होने की पीछे चलने की किसी को मानने की अंधा होने की प्रवृत्ति कम हो जाए तो दुनिया से अंधविश्वास टूटेंगे लेकिन तब ऐसा नहीं कि इस तरह के अंधविश्वास टूटेंगे और उस तरह के बच जाएंगे सब टूटेंगे एक साथ विदा होंगे नहीं तो कभी विदा नहीं होंगे। अंधविश्वास बदलती रही है, अब तक था। और बदलने का कारण ये है कि कोई भी आए तो एक बात कहता है वो कहता है कि यह गलत अब अगर मैं कहूं किसी को कि गेरुआ वस्त्र पहनना गलत मैं एक गांव में था तो उस गांव का कलेक्टर मेरे पास आया और उसने आके मुझे कहा कि मैं प्राइवेट अकेले में कुछ मिलना चाहता हूँ तो मैंने कहा ठीक है द्वार बंद करके उसने मुझसे कहा कि अगर मैं आप जैसे वस्त्र पहनने लगूँ तो इससे कुछ लाभ होगा तो क्या मतलब रहा अब अगर मैं कहूँ कि गेरुआ मत पहनो, तो वो मुझसे पूछेगा कि ऐसा पहन ले? ये भी गेरुआ बन जाएगा इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है असल में यह समझाना पड़ेगा कि वस्त्र की बदलाहट से कुछ भी नहीं होता कोई भी पहनो जो पहनना हो जो मौज में आया पहनो किसी को घेरुआ पहनने की मौज है तो उसको क्यों रोको क्या जरूरत है रोकने की और किसी को काला पहनने की मौज है तो काला पहनने दो तो। लेकिन यह ख्याल जग जाना चाहिए कि वस्त्रों की बदलाहट जीवन की बदलाहट नहीं तब वस्त्रों को तोड़वाने की भी कोई जरूरत नहीं छुड़वाने की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि जो आदमी वस्त्र छुड़वाएगा वो नए वस्त्र फौरन पकड़ा क्योंकि उसकी बुद्धि भी वस्त्र वाली ही है छुड़ाने वाली है माना लेकिन वस्त्र वाली ही है तो वो करेगा क्या उस वो आदमी पूछेंगे कि फिर नया वस्त्र बतलाइए गांधी जी के पास एक सन्यासी मिलने गए सन्यासी गिरुआ वस्त्र पहने हुए थे तो गांधी जी से उन्होंने जाके कहा कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं मुझे कुछ सेवा करनी है आपकी बातें मुझे ठीक लगती है तो गांधी जी ने एक बड़ी मार्की की बात उससे कही कि वो तो ठीक है लेकिन पहले गिरुए वस्त्र छोड़ दो क्योंकि अगर सेवा करनी है तो गेरुए वस्त्र सेवा न करने देंगे क्योंकि लोग गेरुए वस्त्र की सेवा करते हैं उससे करवाते नहीं तो तुम गेरुए वस्त्र छोड़ अभी बात बिल्कुल ठीक मालूम पड़ी लेकिन गेरुए वस्त्र छुनवा तो उन्होंने उसको खादी पहना दी अब खादी वाले वही कर रहे हैं जो गेरुआ वस्त्र वालों ने कभी भी नहीं किया मैं ये पूछ रहा हूं अब क्या फर्क पड़ गया अब खादी वाला सेवा ले रहा है और गेरुआ अवस्थ वाले ने बेचारे ने इतनी सेवा कभी भी नहीं ली थी जैसा खादी वाला ले रहा है अभी उससे महंगा पड़ गया छुड़वा दिया गेरुआ अब ये खादी पकड़ा दी उसको अब वो सन्यासी बड़े प्रसन्न हुए कि एक अंधविश्वास छूट गया हमारा गेरुआ अवस्थ का अब वो खद्दर पहने हुए अब खद्दर का अंधविश्वास पकड़ गया उससे क्या फर्क पड़ने वाला है सवाल ये नहीं है कि ये छुड़ा और दूसरा पकड़ा दो सवाल यह है कि वो जो पकड़ने वाली बुद्धि है उसकी समझ बढ़ाओ तो गांधीजी ने उसकी कोई बुद्धि तो बढ़ाई नहीं वो बुद्धू का बुद्धू रहा वो आदमी सिर्फ कपड़े उसके बदल दिए और, वो बड़ा हुआ कपड़े बदल। और उसे क्या हमेशा कहानी यह है हमारे दुर्भाग्य की एक अंधविश्वास को तोड़ने की कोशिश में हम आदमी को तो बदलते नहीं है सिर्फ अंधविश्वास तोड़ते हैं वो नया अंधविश्वास बना लेता हम उसे जो पकड़ाते हैं वो उसको पकड़ लेता अच्छा चलो सही उसको छोड़ते हम बड़े खुश होते हैं क्योंकि हमारा अंधविश्वास पकड़ रहा है तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती अब एक युवक मेरे पास आता था उससे मैंने दिन राहत शास्त्रों की बात करता था उपनिषद गीता वेद कंठस्थ किए हुए था मैंने कहा बकवास बंद करो इससे तुम्हें कुछ होगा नहीं ये सब कंठस्थ कर, कर के कुछ भी फायदा नहीं तो बहुत नाराज हुआ लेकिन आता रहा जो आदमी नाराज हो वो आता जरूर रहता है क्योंकि नाराजगी भी एक संबंध है वो नाराज तो मुझको हो गया लेकिन आता रहा आता रहा आता रहा फिर धीरे धीरे बात सुनते सुनते उसको बात जम गई उसने कहा एक दिन आके उसने मुझसे तो कहा कि मैंने सब गीता और उपनिषद और वेद सब पोथियां बांध के कुए में फेंक दिए मैंने कहा ये मैंने तुमसे कब कहा था उसने कहा आला मुझे खाली करना पड़ा आपकी किताबें उसने मैंने रख दी अब मैं आपकी किताबों से बिल्कुल राजी हो गया मैंने कहा कि तो और मुश्किल हो गई में कोई फर्क ना पड़ा मैं तुमसे यह कह रहा था किताब से राजी मत होना यह थोड़ी कह रहा था उस किताब को छोड़ देना मेरी किताब को पकड़ तो क्या फर्क पड़ा इससे लेकिन गुरु बड़े प्रसन्न होते उनके मार्ग के का अगर अंधविश्वास पकड़ा जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए अंधविश्वास बदलते जाते हैं आदमी अंधविश्वास ही बना रहता है तो मैंने उससे कहा कि इन किताबों को भी फेंका उसी कुएं में उसने कहा यह कैसे हो सकता ये कभी नहीं हो सकता तो फिर मैंने कहा बात वही की वही हो गई अब ये तुम्हारी गीता बन गई तो कृष्ण की गीता क्या खराब थी पकड़ नहीं था तो अच्छी थी काम देती थी थी मेरी किताब से तो ज़्यादा ही मोटी अच्छा वजन भी देती थी छाती पे सिर पे भी ज्यादा बोझ देती थी क्या फर्क पड़ गया कृष्ण का क्या कसूर था मैंने कब कहा था कृष्ण का कोई कसूरतर हुआ और यह निरंतर जारी है होता सिर्फ इतना ही है कि आदमी वही का वही रह जाता है सिर्फ उसके खिलोने बदल जाते। हाँ, मेरा पकड़ ले तो मुझे बड़ी खुशी हो जाती है कृष्ण अच्छा से ज्यादा मुझको मानने लगा लेकिन इससे कोई मनुष्यता बदलने वाली नहीं इससे मनुष्यता का कोई हित नहीं होता है खुद हित हो ही नहीं सकता है ऐसे हमें तो मनुष्य के भीतर से उसकी पकड़ टूट जाए उसकी क्लिंगिंग टूट जाए वो अंधापन टूट जाए उसकी जाए, इसकी फिक्र करनी चाहिए। तो मैं मित्र से निवेदन ब्लाइंड मत तोड़ने जाइए, वो जो है, सुपरस्टि नहीं सुपरस्टिटस माइंड वो जो चित्त है जिससे अंधविश्वास पैदा होते हैं उस चित्त को बदलने का प्रयोग करिए तो, तो अच्छा आदमी पैदा हो सकता है लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वो सस्ता काम नहीं है साधारण काम नहीं है उसके लिए बड़ा वैज्ञानिक विचार चाहिए उसके लिए इतने जल्दी से इंकार मत कर देना कि भूत नहीं है प्रेत नहीं जितने आप हैं उससे कहीं ज्यादा असत्य तरवे हैं उनके होने में कोई कोई असत्य नहीं है लेकिन खोजना पड़ेगा और कई बार ऐसा भी होता है कि भूत से डरने वाले लोग भी कहने लगते हैं कि नहीं भूत नहीं इसका इसका कारण कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो कोई बड़े विश्व ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं इसका कुल कारण इतना होता है कि उनका विश फुलफिलमेंट है वो चाहते नहीं कि भूत हों क्योंकि अगर भूत हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर अंधेरी गली में से निकलना एक मुश्किल का सवाल हो जाए तो वो दोहरा रहे हैं चिल्ला रहे हैं कि बिल्कुल नहीं ये अंधविश्वास है हम इसको तोड़ डालेंगे अंधविश्वास को वो असल में ये कह रहे हैं कि हम बहुत डरते हैं अगर भूत हुए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी होने नहीं चाहिए हो नहीं सकते इसका मतलब होने नहीं चाहिए तो ये इस चित्त से थोड़ी टूट जाएगा अगर भूत है तो हैं चाहे कोई माने और चाहे कोई न माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो है वो है और जो है उचित है कि उसकी खोज कर ली जाए क्योंकि जो है उससे हमारा कोई ना कोई संबंध है उससे हम संबंधित हैं ही उससे हमारा संबंध होगा ही तो उचित है कि हम समझ लें पहचान लें खोज लें और उससे संबंध के रास्ते खोज लें और उससे व्यवहार का उपाय खोज लें कि क्या करें यह इतना सरल नहीं है मामला ये जो खाली जगह दिखाई पड़ती है आपके बीच में जरूर नहीं कि खाली हो अगर कोई बैठा हो सकता है आपको ना दिखाई पड़े दूसरी बात लेकिन डर लग सकता है कि खाली जगह में कोई बैठा तो नहीं इसलिए तो खाली जगह नहीं छोड़ते बिल्कुल सट के बैठते खाली जगह में हमेशा डर होता है इसलिए कमरे को फर्नीचर से भर लेते हैं सब तरह से कैलेंडर फोटो भगवान सब भर लेते हैं खाली ना रह जाए खाली जगह में डर लगता है खाली कम मकान में डर लगता है आदमियों से भरते हैं आदमियों के सामान से भरते हैं सब तरह से भर लेते हैं खाली जगह न रह जाए लेकिन फिर भी बहुत खाली जगह है और वो खाली जगह एकदम खाली नहीं और उसका अपना विज्ञान है अगर उस दिशा में काम करना हो काम किया जा सकता है उसका अपना विज्ञान है उसके अपने सूत्र है। उस उस काम काम करने की अपनी साइंस है, है, बराबर काम किया जा सकता है। लेकिन काम करने के पहले ना तो यह कहना कि है और ना यह कहना कि नहीं है यह कहना ही मत अच्छा है अपने जजमेंट को सस्पेंड रखना अपने निर्णय को अभी ठहरे रहना जाना कहना मुझे पता नहीं ये तो वैज्ञानिक बुद्धि का लक्षण होगा कि कोई आपसे पूछे कि प्रेत हैं तो आप कह सके मुझे पता नहीं क्योंकि मैं इस खोज में नहीं गया और अभी मैं अपनी खोज नहीं कर पा रहा प्रेतों की खोज कैसे करूं अभी अपनी ही पता नहीं चल पाता है लेकिन जल्दी से जवाब मत दे देना कि हां या ना जो आदमी जल्दी से जवाब देता है वह अंधविश्वासी होता है सोचना खोजना असल में विचारवान आदमी बहुत मुश्किल से जवाब देगा आइंस्टीन से किसी ने पूछा था एक बार कि एक वैज्ञानिक और एक अंधविश्वासी आदमी में आप क्या फर्क मानते हैं? तो आइंस्टीन ने कहा अगर 100 सवाल अंधविश्वासी से पूछो तो वो एक एक जवाब देने की तैयारी दिखलाएगा और वैज्ञानिक से अगर 100 सवाल पूछो तो वो अंठानबे के लिए तो कह देगा कि मैं बिल्कुल नहीं जानता दो के लिए कहेगा थोड़ा सा जानता हूँ लेकिन वो जानना अंतिम नहीं है अल्टीमेट नहीं है वो कल बदल सकता है ध्यान रहे वैज्ञानिक चित्त ही एकमात्र सरल चित्त है अंधविश्वासी चित्त सरल नहीं है दिखाई उल्टा पड़ता है दिखाई ऐसा पड़ता है अंधविश्वासी बड़ा सरल है बहुत जटिल और बहुत चालाक सरल नहीं है बड़ी चालाकी तो वो ये कर, कर रहा है कि जिन चीजों का उसे पता ही नहीं है उनके संबंध में हाँ भर रहा है दरवाजे के सामने पड़े हुए पत्थर का पता नहीं है कि यह क्या है और परमात्मा के संबंध में छुरेबाजी कर देगा कि हमारा परमात्मा ठीक तुम्हारा गलत है अरबी पत्थर क्या है ये भी बता नहीं सकता और जब ये सिद्ध नहीं कर सकता है कि पत्थर भी मुसलमान और हिंदू हो सकता है तो ऐसे कैसे सिद्ध कर लेगा इतनी आसानी से भी परमात्मा हिंदू और मुसलमान हो सकता है लेकिन उसमें छुरेबाजी कर देगा और ध्यान रहे जिन चीजों में हम छुरेबाजी करते हैं उससे खबर मिलती है कि वो चीजें अंधविश्वास की होंगी ज्ञान की बात में छेरेबाजी कभी भी नहीं होती है ना हो सकती जहां जहां झगड़ा होता है वहां वहां समझ लेना अंधविश्वास क्योंकि अंधविश्वासी झगड़े से सिद्ध करना चाहता है कि मैं ठीक हूं और उसके पास कोई उपाय ही नहीं ठीक करने का अब एक आदमी मेरी छाती पर तलवार लेकर खड़ा हो जाए और कहे कि मैं ठीक हूँ तो गर्दन काट दूंगा तो वो गर्दन काट सकता है लेकिन ठीक नहीं हो जाता गर्दन काटने से कोई कभी ठीक नहीं हुआ चाहे सब मुसलमान मिलकर सब हिंदुओं को काट दें तो ठीक नहीं हो जाएंगे और चाहे सब हिंदू मिलकर सब मुसलमानों को काट दें तो ठीक नहीं हो जाएंगे सिर्फ गंवार सिद्ध होंगे और कुछ सिद्ध नहीं होने वाला क्योंकि तलवार से कहीं सिद्ध होना है कि क्या ठीक है लेकिन अंधविश्वासी के पास और कोई उपाय नहीं है उसके पास कोई विचार तो है नहीं कोई प्रयोग तो है नहीं कोई प्रमाण तो है नहीं कोई ऑथेंटिक कोई दिशा तो है नहीं उसके पास कि वो कह सके कि ये ठीक उसके पास तो एक बात है कि, कि किसका लठ मजबूत है कौन किसकी खोपड़ी तोड़ सकता है वो ठीक अभी तक सब यही कर रहे हैं सारी दुनिया में यह हो रहा है ऐसा मत समझना कि मैं कह रहा हूं कि धर्मगुरु ऐसा कर रहे हैं राजनेता भी ऐसे ही कर रहे हैं रूस ठीक है कि अमेरिका ठीक है ये हाइड्रोजन बम सत्य होगा और तो तय करने का को कोई उपाय नहीं ये भी वही की वही ना समझिए कौन ठीक है ये इससे तय होगा मार्क्स ठीक है कि नहीं ठीक है ये कैसे तय होगा तलवार से तय होगा हाइड्रोजन बम से तय होगा काहे से तय होगा ये तय विचार से होना चाहिए लेकिन विचार के लिए आदमी मुक्त नहीं हो पाया वो अंधविश्वास से घिरा है तो ध्यान रहे मेरा जोर अंधविश्वास की जंजीरें तोड़ने में नहीं है मेरा जोर अंधविश्वासी चित्त को तोड़ने में है जो इन जंजीरों को पैदा करता है अगर वो चित्त बना रहा है तुम जंजीरें तोड़ो कितना ही तोड़ो वो नई जंजीरें बना लेगा और ध्यान रहे पुरानी जंजीर से नई जंजीर हमेशा ज्यादा मोहक ज्यादा प्रीतिकर ज्यादा जोर से पकड़ने जैसी होती है और ये भी ध्यान रहे कि पुरानी जंजीर से नई जंजीर सदा मजबूत होती है क्योंकि तब तक जंजीर बनाने का विज्ञान भी तो विकसित हो गया होता है उसका उसका विकास हो गया होता है तो पुरानी जंजीर उतनी मजबूत नहीं होती जरा जीवन हो जाती नई जंजीर मजबूत हो जाती कई बार मैं ऐसा सोचता हूं कि जो लोग अंधविश्वास तोड़ने का धंधा करते हैं वो लोग सिर्फ जराजीर्ण अंधविश्वासों की जगह मजबूत अंधविश्वासों को परिपूरक सब्सट्यूट कर पाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते मेरा फर्क मैं समझता हूं आपको ख्याल में आ गया होगा अंधविश्वासी चित्त तोड़ना है अंधविश्वास से कुछ संबंध नहीं कुछ लेना देना नहीं जड़ काटनी और अगर जड़ कटे तो कुछ हो सकता है जड़ कैसे कटेगी अंधविश्वास अंधे होने पर जोर देता है यह उसकी जड़ है अंधविश्वास अगर तोड़ना है तो विचारवान होने पर जोर देना होगा यह उसकी जड़ बनेगी विचारवान बने और बनाएं विचारवान बनने का मतलब है सोचें खोजें जिज्ञासा करें और जो ठीक अनुभव में आए तो कहें और फिर भी ये कहें कि जरूरी नहीं है कि मेरा अनुभव ठीक ही हो कल अनुभव और हो सकते हैं मुझे ही और हो सकते हैं और फिर ये भी पक्का नहीं कि मेरा अनुभव भ्रम ना हो तो जब तक और 25 अनुभव इसको सही ना कर दें तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं इसलिए वैज्ञानिक एक प्रयोग करता है हजार प्रयोग करता है हजार लोगों से प्रयोग करवाता है तब कहीं किसी नतीजे पर पहुँचता है फिर भी अंतिम नतीजे पर कभी नहीं पहुंचता है जिस आदमी अब एक मित्र ने प्रश्न पूछा है एक ही प्रश्न में सब कुछ पूछ लेते हैं जो कि पूरी मनुष्य तक खोज रही और पता नहीं चल पाया ईश्वर है कि नहीं जीवात्मा क्या है मोक्ष कहा है स्वर किसने बनाया नरक है कि नहीं आदमी क्यों आया दुनिया में जीवन का लक्ष्य क्या एक कागज पर वो इतनी जल्दी में है कि ये सब उनको पता चल जाना चाहिए इतनी जल्दी में तो ये आदमी इस तरह की जल्दी वाला आदमी तो अंधविश्वासी हो ही जाएगा ये कभी भी धैर्य भी नहीं है खोज के लिए बड़ा पेशेंस बहुत धीरज चाहिए अत्यंत धैर्य चाहिए कोई फिक्र नहीं है जन्म बीत जाएगा नहीं पा सकेंगे कोई फिक्र नहीं खोजेंगे लेकिन असल में पाना महत्वपूर्ण नहीं है विचारवान के लिए खोजना महत्वपूर्ण है अंधविश्वासी के लिए पाना महत्वपूर्ण है खोजना महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं अंधविश्वासी सुख है उस पाने के लिए कि जल्दी मिल जाए ईश्वर कहां है वो इसके लिए बहुत फिक्र नहीं कि है भी कि नहीं है इसको न खोज ना खोज की सुविधा उसे नहीं वो कहता है आप खोज लें और मुझे बता तो इसलिए वो गुरु की तलाश में जो भी आदमी गुरु की तलाश में है वो आदमी अंधविश्वासी बन के रहेगा वो रुक नहीं सकता असल में गुरु की तलाश का मतलब ये है कि तुमने खोज लिया ठीक हमें बता दो अब जब तुमने खोज ही लिया तो हमें खोजने की क्या जरूरत है हम आपके पैर पकड़ लेते हैं आप कृपा करते हैं हमको दे दो तो लोग शक्ति बात करवा रहे हैं कि कोई दूसरा उनकी खोपड़ी पे हाथ रख के उनको ईश्वर का ज्ञान करा दे मंत्र लेते फिर रहे हैं कान फुकवा रहे हैं फीस चुका रहे हैं चरण दाब रहे हैं सेवा कर रहे हैं इस आशा में कि किसी का मिला हुआ मेरा मिला हुआ बन जाए ये कभी भी नहीं हो सकता ये अंधविश्वासी चित्त की पकड़ किसी का मिला हुआ आपका मिला हुआ नहीं हो सकता उसने बेचारे ने खोजा है आप मुफ्त में कब्जा करना चाहते हैं और ध्यान रहे अगर उसने खोजा है तो उसे भी यह पता चल गया होगा खोजने में कि खोजने से मिलता है मांगने से नहीं मिलता इसलिए वो शिष्य भी नहीं बनाएगा शिष्य भी वही बना रहे हैं जिन्हें खुद भी नहीं मिला है किसी और गुरु को ऊपर वे पकड़े हुए ऐसा लंबी श्रृंखला है गुरुओं की और वो सब इस आशा में है कि दूसरा दे दे दूसरा दे दे दूसरा दे दे और कई गुरु तो मर चुके हैं उनकी टांगे पकड़े हुए कि वो दे दे और मरे मरे गुरुओं की लंबी श्रृंखला है हजारों लाखों साल और वो एक दूसरे के पैर पकड़े हुए हैं कि कोई दे दे अंधविश्वासी चित्त की ये लक्षणा है खोजी चित्त की विचारवान चित्त की, की यह लक्षणा है कि अगर है तो मैं खोजूंगा अगर मिलेगा तो मेरी पात्रता और अधिकार से मिलेगा अगर मिलेगा तो मेरे जीवन दान से मिलेगा अगर मिलेगा तो मेरे तप मेरे ध्यान से मिलेगा अगर मिलेगा तो मेरे श्रम का फल होगा और ध्यान रहे विचार व्यक्ति अगर मुफ्त में मिलता भी हो परमात्मा तो ठुकरा देगा वो कहेगा कि जो अपने श्रम से नहीं मिला उसे लेना उचित भी नहीं वो कहेगा, मैं अपने श्रम से पाऊंगा। और रहे कुछ चीजें हैं जो अपने ही श्रम से पाई जा सकती हैं। परमात्मा उन चीजों में से नहीं है जो बाजार में दिखती हूँ मिल जाती हूँ सत्य उन चीजों में से नहीं है जिसकी कोई दुकान हो जहां से आप सत्य खरीद लाएं, लेकिन दुकाने खुली हुई है दुकान है बाजार है जहां लिखा हुआ असली सत्य यहीं मिलता है सत्य में भी असली और नकली होता है सदगुरु यहीं निवास करते बाकी सब असदगुरु हैं जो और जगह निवास करते हैं, ये दुकान पक्की है यहाँ से ले जाओ और एक बार सेवा का अवसर दे सब दुकानों पे लिखा हुआ और जिस दुकान में प्रवेश कर गया उसका मालिक उस दुकान में से बाहर निकलने जल्दी नहीं देना चाहता तो ये जो हमारा अंधविश्वासी चित्त है ये पैदा कर रहा है सारा उपद्रव तो मैं आपसे कहना चाहता हूं खोज पर निर्भर होना भिक्षा पर नहीं मांगने से नहीं मिलेगा जानने से मिलेगा और विश्वास मत करना किसी को मिला होगा जरूर मिला होगा अविश्वास भी मत करना क्योंकि वो भी अंधविश्वास है वो भी जल्दी से है विश्वास मत करना अविश्वास मत करना कोई कहे कि मुझे इस पर मिल गया तो कहना बड़ा कृपा है आप पर भगवान किया आपको मिल गया लेकिन कृपा करके मुझको ना बताएं मुझे भी खोजने दें नहीं तो मैं लंगड़ा रह जाऊंगा दूसरे के द्वारा चली गई मंजिल पे अगर आप पहुंचा दिए जाए तो आप लंगड़े ही पहुंचेंगे क्योंकि पैर तो चलने से मजबूत होते हैं और मंजिल पे पहुंचना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यात्री का मजबूत होता जाना महत्वपूर्ण कुछ पा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पाने वाले का रूपांतरण महत्वपूर्ण है ये ईश्वर या मोक्ष या ज्ञान कोई रेडीमेड चीजें नहीं है सिली सिलाई नहीं उपलब्ध होती है ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि तैयार मिल जाए ये तो पूरे जीवन की आहुति और पूरे जीवन की श्रम और साधना का फल बनती है ये तो अंतिम फूल है जो आता है लेकिन अगर बाजार में फूल लेने गए का तो कागज के फूल मिल जाते टिकते भी ज्यादा हैं रोज धूल झाड़ दो तो बने भी रहते हैं और धोखा भी देते हैं लेकिन किसको दूसरे को धोखा दे सकते हैं कागज के फूल वो जो सड़क से गुजरता है उसे धोखा हो सकता है आपकी खिड़की में जो फूल है वो कागज का है या असली लेकिन आपको तो धोखा नहीं हो सकता जो खुद ही खरीद के ले आए आप तो भली जानते हैं फूल कागज का असली फूल के लिए बीज बोने पड़ते हैं मेहनत करनी पड़ती है पौधा बड़ा करना पड़ता है फिर फूल आते हैं लाना नहीं पड़ते फिर फूल अपने से आते हैं परमात्मा का अनुभव फूल की तरह है साधना पौधे की तरह है पौधे को संभालें फूल तो अपने आप आ जाएगा लेकिन हम जल्दी में हम कहते हैं पौधे की फिक्र छोड़ें आप तो फूल दे दे छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल में परीक्षा देने जाते हैं तो गणित तो हल नहीं करते पीछे गणित की किताब के उत्तर लिखे रहते उनको उल्टा कर देख लेते लिख देते उत्तर बिल्कुल सही लेकिन बिल्कुल गलत क्योंकि जो विधि से न गुजरा हो उसका उत्तर सही कैसे हो उसने उत्तर तो बिल्कुल सही लिखा है पांच ही लिखा है और जिन्होंने विधि करके लिखा उन्होंने भी पांच लिखा है लेकिन आप फर्क समझ रहे हैं कि जिन्होंने विधि करके लिखा है उनके पांच में और जिसने किताब के पीछे से चुरा के लिखा है चाहे वो गीता के पीछे से लिखा हो चाहे कुरान के पीछे से इसे क्या फर्क पड़ता है उन दोनों के उत्तर बिल्कुल एक जैसे होते भी एक जैसे नहीं है बुनियादी फर्क है क्योंकि असली सवाल उत्तर का नहीं है कि आप पांच के उत्तर पर पहुंच जाएं असली सवाल यह है कि आपको जोड़ना आ जाए और वो उसको नहीं आया जिसने किताब के पीछे से पांच लिख दिए उसे गणित ना आया सिर्फ उत्तर आ गया तो अगर कहीं से सीखा कहीं से पाया किसी से सुना और पकड़ा तो परमात्मा किताब के पीछे से चुराया गया होगा मुर्दा मरा हुआ बेकार किसी काम का नहीं जिंदा नहीं जिंदा धर्म तो जीने से आता है किसी किताब के पीछे लिखे उत्तर से नहीं लेकिन हम सब चोर हैं। छोटे बच्चों को हम डांटते हैं कि चोरी मत करना शिक्षक भी समझाता है उसको कि किताब के पीछे मत देखना कोई कागज पत्थर पर उत्तर लिख के तो नहीं लाया खीसे में से निकाल के बाहर रख लेता लेकिन खुद अपने से पूछे कि अपने सब उत्तर चुराए हुए तो नहीं तो सब उत्तर चुराए हुए मालूम पड़ेगी गुरु चोर शिष्य चोर चुकता चोर जिंदगी के सब उत्तर चुराए हुए तो उन चुराए हुए उत्तरों से न तो शांति मिल सकती न आनंद क्योंकि आनंद मिलता है उस प्रक्रिया से गुजरने से जिसमें उत्तर के फूल लगते लाए नहीं जाते कुछ और प्रश्न रहते हैं वो कल सुबह हम बात करेंगे अब हम रात के ध्यान के लिए बैठेंगे जिन मित्रों को ध्यान में बैठना हो वो दूर दूर हट जाए थोड़ी जगह कर लें जिनको न बैठना हो वो बहुत चुपचाप चले जाए और किसी तरह की बातचीत ना करें और जो भी यहाँ रुकता है उसे दर्शक की भांति नहीं रुकना है उसे प्रयोगकर्ता की भांति ही रुकना है बातचीत ना करें चुपचाप फासले पर हट जाएं जिन्हें जाना है वो जल्दी चले जाएं। जो लोग बैठे हैं वो जगह बना के बैठे और किसी को लेट जाना हो तो वो पहले से ही लेट जाए और बाद में भी अगर गिरने जैसा लगने लगे तो अपने को छोड़ देना है और गिर जाना है इसलिए ध्यान रख लें कि पीछे जगह हो अगर आप गिरें तो किसी को बाधा ना आए शांति से बैठ जाए बंद कर लें धीरे से बंद बंद कर कर लें, आँख कर लें ताकि बाहर से संबंध टूट जाए बंद कर लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें शिथिल छोड़ दें रिलैक्स्ड छोड़ दें जैसे शरीर में कोई ताकत ही नहीं है कोई प्राण ही नहीं है ऐसा ढीला छोड़ दें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 शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है ऐसा भाव करें और ढीला छोड़ दें। बिल्कुल जैसे शरीर नहीं रहा मर गया मिट गया हम पीछे सरक गए चेतना पीछे सरक गई हम भीतर लौट गए शरीर बिल्कुल शिथिल हो, हो गया है शरीर शिथिल हो गया है शरीर शिथिल हो गया है शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है। छोड़ दें बिल्कुल पकड़ छोड़ दें शरीर पर सारी पकड़ छोड़ दें शरीर शिथिल हो गया है शरीर शिथिल होता जा रहा है शरीर शिथिल होता जा रहा है शरीर शिथिल होता जा रहा है शरीर शिथिल होता जा रहा है शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है श्वास शांत हो रही है ऐसा भाव करें श्वास शांत होती जा रही है श्वास शांत होती जा रही है श्वास शांत होती जा रही है श्वास शांत होती जा रही है। बिल्कुल शांत होती जा रही श्वास शांत होती जा रही शांत हो रही है छोड़ दें शरीर को श्वास को छोड़ दें बिल्कुल शांत हो जाएं, शिथिल हो जाएं। श्वास भी शांत हो गई है भी शांत शांत हो हो गई है। हो गई, है। हो गई है, विचार भी शांत होते हो जा रहे हैं विचार शांत विचार शांत होते जा रहे विचार होते जा रहे, विचार भी छोड़ दें, उनसे भी पीछे हट जाएं, विचार शांत होते जा रहे विचार शांत शरीर शिथिल हुआ श्वास शांत हुई विचार विमोल हो गए हैं भीतर और भीतर डूब जाएं, और फिर अंत में दस मिनट के लिए सिर्फ दृष्टा रह जाएं, साक्षी रह जाएं, सिर्फ जान रहे हैं हैं जान रहे हैं हैं और जान रहे हैं भीतर देख रहे हैं जान रहे हैं देख रहे हैं जान रहे हैं एक ज्योति की तरह भीतर सिर्फ ज्ञान मात्र रह जाए एक दृष्टा मात्र रह जाए दस मिनट के लिए मौन में दृष्टा बने रह जाए मन शांत हो गया है शून्य हो गया है और भीतर डूब जाएं, एकदम छोड़ दें शरीर को सब को छोड़ दें शरीर दूर पड़ा हुआ मालूम होने लगेगा प्रतीत होने लगेगा दूर पड़ा है बहुत दूर पड़ा है श्वास भी दूर सुनाई पड़ने लगेगी और साक्षी रहे और देखते रहें और एक ज्योति की तरह जागे रहे मन बिल्कुल शांत हो गया है शून्य हो गया है भीतर जागे हुए देखते रहें सब मिट गया जैसे सब मर गया सब शून्य हो गया है सिर्फ वही रह गया जो रह जाता है भीतर देखें भीतर देखें भीतर जागते हुए देखते रहें एक नई दुनिया में प्रवेश हो जाएगा और गहरे और गहरे सब छोड़ दें शरीर को बिल्कुल छोड़ दें श्वास को छोड़ दें विचार को छोड़ दें सिर्फ जागे हुए देखते रहें मन बिल्कुल शून्य हो गया है मन शून्य हो गया है मन शून्य हो गया है एक गहरी शांति में उतर गए सिर्फ जागरण रह गया है भीतर जागते हुए देख रहे हैं शरीर दूर पड़ा है श्वास दूर से आती मालूम पड़ती है हम दूर हो गए बिल्कुल छोड़ दें सब छोड़ दें सिर्फ देखते रह जाएं धीरे दीर धीरे दो चार पाँच गहरी सांस लें धीरे दीर धीरे गहरी साँस लें श्वास को भी देखते रहें बहुत दूर मालूम पड़ेगी धीरे दीर धीरे गहरी सांस लें मन और शांत हो जाए धीरे दीर धीरे गहरी सांस लें लोग लेट गए हैं वो धीरे धीरे गहरी सांस लेके आंख खोल कर उठे बहुत आहिस्ता उठे हमारी रात की बैठक पूरी हो गई